नमस्कार। इतिहास के सिलेक्टेड टॉपिक्स जिसमें कि हम इतने सारे युद्धक्रियों हार गए, उस पर एक वीडियो टिप में आ, मेरा पहले है कि हम एलेक्सेंडर के सामने युद्धक्रियों हार गए, मतलब एलेक्सेंडर यमुना तक आ गया और उसके बाद उसके सैनिक थक गए थे इसलिए उसे वापस जाना पड़ा और उसके घोड़े हाथ पाकिस्तान से यमुना और उसके बाद हम आरब, तुर्क और मंगोल यानी मुगल उनके सामने क्यों युद्ध हार गए और अंत में अंग्रेजों के सामने भी दूर ये मेरे पहले वीडियो में मुख्य कारण मैंने बताया कि उनके पास हथियारों की क्वालिटी अच्छी कि अंग्रेजों के पास अच्छे टॉप थे और एंथ्रेल ट्राइबल थी जिसकी � जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गए और हमारे और एलेक्जेंडर के पास लंबे भाले, मचान और गुलेल और ज़्यादा सस्ता और मजबूत चमड़ा ये चार चीज़ें थीं जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गया। तो अब सवाल आता है तुम्हें हमारे कारीगर, हमारे इंजीनियर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पाए? तो कोई बु エンジニアリングの時に、エンジニアの時に、エンジニアの時に、エンジニアの時に、エンジニアの時に、エンジニアのンジニアの時に、エンに、エンジニアのンジニアの時に、エンの時に、の時に、エンジニアの時に、エンジの時に、エンジニの時に、の時に、エの時に、エンジニアの時に、エンジニアの時に、の時アの時に、エンジニアの時ジニア एयरप्लेन उसके सारे चिप्स उसके अंदर के पार्ट्स इंपोर्टेड हैं। चाइना है वो सारे अस्त्र खुद बनाता है। अमेरिका सारे अस्त्र खुद बनाता है। हमारा एके 47 माइक्रोम बनाते हैं एके आधुनिक राइफल इंपोर्ट कर रहे हैं रोमानिया आदि देशों से। तो उस समय ऐसे क्या कारण थे उस समय की अस्त्रों की कि फर्क क्या था सबसे बड़ा फर्क और तो एक ज़ूरी प्रार्थ हर एक समाज को सोसाइटी को और गवर्नमेंट को हर एक सोसाइटी को गवर्नमेंट बनानी पड़ती है और एक चीज़ तय करनी पड़ती है कि किस व्यक्ति को फाइन किया जाए और किसको ना किया जाए तो उसने कोई क्राइम किया जिसकी वजह से उसे फाइंड करना पड़ रहा है या तो उसके सामने कोई कंप्लेन है जिसकी वजह से उसको फाइंड करना पड़ रहा है तो अंत में डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे फाइंड करना या ना करना जेल भेजना या ना भेजना उसकी प्रॉपर्टी चबकर या ना करनी तो कोई भी कारण रहा हो पर 600 ग्रीस ने जो दंड प्रणाली दी है, वो इस तरह से थी कि राजा या राजा का अधिकारी तय नहीं करेगा कि दंड कितना होगा। ज़ियरी बुलाया जाएगा। ज़ियरी यानी क्या कि उस क्षेत्र की आबादी मान लो एक लाख है, दस हज़ार है या पचास हज़ार है या जितनी भी है, तो उसमें से एट रेंडम एट रैंडम हम 10 आदमी एट रैंडम 10, 20 या 40, 50 आदमी को बुलाया जाएगा और वो तय करेंगे कि दंड कितना होगा। राजा के पास या राजा के अधिकारी के पास सत्ता नहीं होगी या कम होगी। उदाहरण के लिए सोक्रेटस, सोक्रेटस को फांसी की सजा हुई थी, तो ये फैसला राजा ने नहीं लिया था, नहीं किसी अधिकार 80,000 जितनी थी, तो उसमें से 500 लोगों की ज़ूरी बुलाई गई थी। रैंडम सिलेक्शन के द्वारा 500 लोगों को बुलाया गया था। उनको पूछा गया कि भाई सोफ्रेटिस के इतने-इतने क्राइम हैं, और फिर उन्होंने तय किया, उनमें से 340 लोगों ने कहा कि सोफ्रेटिस को फांसी होनी चाहिए, 160 लोगों ने ब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 तो 50 लोगों की जूडी बुलाई जाती थी किसी और राजा के ऊपर right to recall होता था, था। यानी एथेंस का जो सबसे प्रमुख अधिकारी है तो उसको एथेंस के 6000 लोग या 10000 लोग मैदान में मिलके right to recall के द्वारा उसे निकाल सके तो दंड प्रणाली ग्रीस ने जो ली 600 बीसी के पास थी वो जूडी सिस्टम और वो जूडी सिस्टम र करीब करीब खत्म हो गई उसके बाद traces of jewelry system यानी कि लोगों की याद में ये jewelry system बनी रही और 1950 AD में दोबारा ये jewelry system ब्रिटेन गई जब तक जितनी कि पूर्व की सभ्यताएं थीं अमुरावी का इराक हो या परसिया यानी ईरान भारत चीन उनमें से एक भी सभ्यताएं ये jewelry प्रथा नहीं ली जब डिसीजन लेना होगा कि भाई दंड तक कौन तय करेगा तो उन्होंने कहा कि भाई हम में से एक अच्छा आदमी दंड तय करेगा और फिर बात वही शुरू हो जाती है कि भाई अच्छा आदमी कौन क्या गारंटी है कि वो पूरी जिंदगी अच्छा रहेगा आज वो अच्छा है कल भी अच्छा है परसों भी अच्छा है लेकिन पावर आ गया उसके तो दंड देने की सत्ता का केंद्रीय करण कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में, फिर वो पंच हो या राजा हो, पर पूरा समाज नहीं था। ग्रीस में जो दंड प्रणाली थी, उसमें एक केस के लिए 50 लोग रैंडम आए, तो दूसरे केस में कोई और 50 लोग आएंगे, तीसरे केस में कोई और 50 लोग आएंगे। तो इस तरह से दंड देने की सत मैंने जितने भी फर्क देखे पश्चिम और पूर्व के बीच उसका कहीं न कहीं मुझे इस बात से संबंध निकलता है कि जूरी प्रणाली की वजह से समाज के लोग एक बिल्कुल दूसरी तरह से सोते हैं और जज सिस्टम जज सिस्टम यानी कि एक आर्मी जिसको चुना ये बन गयी कि ईमानदार है हमेशा ईमानदार रहेगा कभी बेईमान अब जब एक व्यक्ति के हाथ में दंड देने की सत्ता आई, तो वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया कि लोग उसका विरोध करने की हिम्मत कम करेंगे। यानी वो अपने विचार दूसरों पे ठोकने लगेगा, फिर वो पॉलिटिकल विचार हो या सोशल विचार हो या जीवनशैली के सम्बन्ध में विचारों, उसने बोला कि शराब नही हरेक कोई भी आ, मतलब इस तरह की जीवनशैली जीनी होगी तो सबको उस तरह की जीवनशैली मानें हैं ना माने स्वीकार करनी पड़ेगी और दूसरा सबसे बुरा परिणाम होता है कि जो व्यक्ति को चुना गया कि ये व्यक्ति या ये पांच आदमी दंड देंगे वो जब इतार होंगे या मृत्यु जब हमसे मृत्यु होगी तो उनकी जगह क कि वो व्यक्ति नियुक्त करेगा, जो व्यक्ति रिटार हो रहा है या तो जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु होने वाली है वो तय करेगा कि उसकी जगह दंड देने वाला अधिकारी कौन बनेगा, या उसका उपरी अधिकारी तय करेगा, लेकिन उपरी अधिकारी तय करेगा तो अंत में तो ये बात आएगी कि भाई मरे रहे राजा ही मरेगा, त कि एक ज्यूरी को एक केस दिया, वो केस चला पांच दस दस दिन, एक महीना, उसके बाद वो उस ज्यूरी को रिसॉल्व कर दिया, अब दूसरी ज्यूरी आएगी। तो ज्यूरी कभी अपॉइंट नहीं करती, कौन ज्यूरी होगी? हमेशा ज्यूरी का सिद्धांत रैंडमली होता है। यानी कि नपोटिज्म, यानी भाई-बहिन जवाब कभी � よりも大き、e、いです。 समाज में प्रतिष्ठा लेगा या तो सत्ता लेगा, पर उसके आसपास उसके रिश्तेदार हैं, वो भी लक्ष्मी करुणा की आरोपी हो जाएंगे। और उसके बाद वो आदमी चाहेगा कि भाई उसके बेटे या भतीजा ही उसकी जगह पे आए, ताकि पावर उसके फैमिली में बनी रहे। इसलिए यहाँ पे नेपोटिज्म और स्ट्रॉंग हो जाएगा। पर रिलेटिवली कम था। आज भी आप देखोगे तो पश्चिम के जितने देश हैं अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस, वहाँ पे जो भाई-बहती जावाद है वो भारत और चीन या ईरान या जितने भी देश हम देखेंगे, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। तो ये अब चूरी प्रथा से नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है कि मैं 10-20-50 हज करोड़ दो करोड़ का राज्य है और उसका मैं राजा हूं और दंड देने की सक्ता मेरे आस में या तो दंडाधिकारी नियुक्त करने की सक्ता मेरे यानी राजा के आस में है तो अब उस एरिया का जो कोई बड़ा उद्योगपति है या बड़ा व्यापारी है वो राजा से या दंडाधिकारी से साठ-खाट मांगा लेगा और जो छोटे लोग उभर के आने की कोशिश करने, है, अपने मैरिट से या उनकी किस्मत से, उनको वो दबाने में सफल हो जाएगा। जैसे कि मैं गांव का सामंत हूँ, मेरे पास धन देने की सत्ता है, मेरे अंदर में 50,000 इतिहास दोला की पापुलेशन आती है। मैंने देखा भी भाई किसी कोई कार्य करने को इनोवेशन किया, उसन तो मुझे उसकी इर्शिया आ जाएगी सामन को उसकी तो मैं तुरंत उसके सामने आनाप शनाप कोई भी आरोप डालूंगा कि आदमी शराब पीता है या फिल्म करता है या कलेक्टर अच्छा नहीं है या भगवान का अपमान करता है या आ... कुछ भी उल्टे सीधे आरोप डालकर उसको उसकी डॉलर छीन लूंगा उसको जेल में बंद करूंग तो मैं सिर्फ उसके सामने केस रख सकता हूँ प्रोसीक्यूशन बाद में उस जिले में से 12-15-25 लोगों को बुलाया जाएगा और वो तय करेंगे कि उसे दंड देना है तो जो आम आदमी है वो उल्टा देखता है कि भाई ये कारीगर आदमी है इसने कुछ नई चीज डूंटी है जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहा है लेकिन बा� तो ये तो जिला छोड़के भाग जाएगा, जिला छोड़के जाएगा तो साधन कौन बनाएगा? और ये 10, 20, 50 लोगों को नौकरी दे रहा है, इसको यदि हम भगा देंगे, तो इतने युवक पेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो गलत धंधे पे लग जाएंगे। इसलिए जो productive आदमी होता है, जो productive factory चलाता है, जो productively wealth create क एक फैक्ट्री के मालिक को, जो कि जेनुइनली फैक्ट्री चला रहा है, उससे भले थोड़ी बहुत ईर्षा हो, पर उसे एक आदर की नजर से इसलिए देखती है कि भाई ये काम का आदमी है। क्यों काम का आदमी है कि यदि उसने, यदि हम उसे मार के बगा देते हैं, ताकत तो है, मार के बगा नहीं, पर मार के बगा देंगे तो फ एमपीएमएले चलाएगा या जद चलाएगा ये कम्युनिस्ट पार्टी का कॉम्प्रेड चलाएगा फैक्ट्री इन लोगों में तो न हैसियत है नहीं फैक्ट्री चलाने की और फैक्ट्री चलाने की ऐसी है तो रोका किसने उनको फैक्ट्री के बोले हुए इसलिए एक मजदूर आदमी आम आदमी हमेशा इस तरह से कारीगर काश्तकार छोटा या � कि जहां जहां जूरी प्रता थी मों 600 BC का Greece हो, या 950 AD का Britain हो, या 1200 AD का Britain हो, या 1500 AD का Germany हो, या आज का Lebanon हो, या आज का anyway Europe करें, और जहां जहां जूरी प्रता नहीं है, फिलो 300 BC का भारत हो, या आज का भारत हो, या चाहिन हो, जहां जूरी प्रता है, वा ど、yes, <cies> like、うしても、どうしーも、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どのマンも、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、リうしても、どうしー、も、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どマしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、ーうしても、どうしても、どうしても、 टेक्निशियन का काम करता था और करोड़ों रुपया उसने कमाया आज के जमाने से उस जमाने के हिसाब से लाखों डॉलर रुपया आपने पास रख भी बारिश के टैक्स पे उठती है क्यों? क्योंकि उसको लाइस अधिकारी परेशान करने नहीं आते यदि हिंदुस्तान में होता तो अधिकारी परेशान करके कर उससे आधा पैसा छीन ले आज तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के टेक्निशियन हैं, वो फैक्ट्रियों के मालिक भी बने, वैज्ञानिक भी बने, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बनाए, और उन इक्विपमेंट की वजह से देश ने अच्छे हथियार बनाए, जिसकी वजह से वो युद्ध जीते। जैसे कि ब्रिटेन में जब ज्यूरी सिस्टम आई, 915 ई गूगल करना मेहनत काटा ट्रायल बाय ज्यूडी तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे और कॉरोनर्स ज्यूडी कॉरोनर्स ज्यूडी पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से ब्रिटेन में 1938 में ज्यूडी सिस्टम आये तो उसके बाद जो कार्यकर्ते वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे उपकरण मनाने लगे और ज यानी कि धातु बनाने के विषय के इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी प्रगति हो गई कि 1680 के आसपास, 1780 के पास ब्रिटेन में जो टॉप बंदे थे, वो टॉप भारत के टॉप की तुलना में हल्के होते थे, फिर भी उसका गोला ज़्यादा दूर जाता था और भारी गोला होता था। जो रॉबर्ट लाइव जीत गया, देखो जो � कि ज्यूरी सिस्टम ने क्या किया कि उसने कारीगरों की कारीगरों को प्रोटेक्शन दिया किससे प्रोटेक्शन दिया वो न्यायाधीश या राजा या जज या सरकारी अधिकारी जो कि कारीगरों को लुटना चाहते हैं इस प्रकार का प्रोटेक्शन भारत की अदालतों में कारीगरों को नहीं मिला इसलिए भारत के कारीगर इतनी उन्नत ही नह और उसकी वजह से रॉबर्ट लेव हार गया। तो एक ये कारण है कि ज़ुरी प्राथा की वजह से वहाँ के कारीगर पश्चिम के मतलब ग्रीस के या तो इंग्लैंड के कारीगर ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। एक दूसरा जो मैंने ट्रेंड नोट किया वो ये था कि हरेक राज्य में हरेक सभ्यता में स्पिरिचुअलिटी धर्म कि महत्व की भूमिका होती है। राजा नास्तिक हो या ना हो, धर्म को तो उसको मानना ही पड़ता है, जैसे स्टालिन नास्तिक था। लेकिन कॉम्युन और लेकिन रूसी की सेना में पादरियों को रखा जाता था। कॉम्युनिस पार्टी का मेंबर बनना हो तो नास्तिक होना कंपलसरी था। यदि आप ऐतिहासिक, यदि आप धर्म म रूसी सेना में झूलना हो तो ये कंडीशन नहीं रखती कि आप नास्तिक होने चाहिए और रूसी सेना में पादरियों की नियुक्ति भी की जाती थी स्टालिन के समय में जो बहुत ही कठोर नास्तिक तो धर्म की, की का रोल तो रहा ही है अब उसमें पादरी की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है यानी पुरोहित पादरी यानी मौला या प और दूसरी भी मंदिर या तो चर्च या तो पर्सी जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे धर्म के बारे में उन्हें याच्यां दिए जाते हैं इनफॉरमेशन दिया जाता है और हरेक धर्मों में पुरोहित और मंदिर एक तरह से साइकोथेरेपीया का काम करते हैं जैसे कन्फेशन है कि पादरी के सामने झूल एकार करो या तो भगवान के सामने अपने गुनाह कबूल करो तो एक तरह का वो कन्फेशन वो साइकोथेरापी बोलो या जो भी है तो ये सारी चीजों में धर्म का रोल रहा है। अब तीन धर्मों को हम कंपेयर करें इस्लाम क्रिश्चियनिटी और हिंदूविदा तो 300 बीसी से पहले भारत में जो मंदिर थे वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी थे और पुरोहित शब्द का आर्ट भी इसी तरह से बना पर हित यानी उसकी जो दूसरों के हित का ध्यान रखता है मतलब मंदिर का जो पैसा था वो पुरोहित की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी नहीं मंदिर के मालिक की प्रॉपर्टी मानी जाती थी वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी मानी जाती थी और पुरोहित का काम होता था कि वो इस कम्� आ अफगानिस्तान से लेके फिलीपींस तक। लेकिन 300 बीसी के बाद सारे संप्रदायों में नहीं, अलग-अलग संप्रदायों में अलग-अलग कानून बने, लेकिन अधिकतर संप्रदायों में जो मंदिर था, वो उस जगह के जमींदार या राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई या पुरोहित की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई और जो दूसरा कि पुरोहित है वो शादी भी कर सकते हैं। अब जब मंदिर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई और पुरोहित कानून ने शादी कर सकते हैं और उसके संतान भी हो सकती है, तो ये कैंड शुरू हुआ कि मंदिर में जो दान आता था, अब वो कम्युनिटी के हित में उसका उपयोग ना हो, वो मंदिर में ही रखा जाए। आप एक ची चार छह जितने भी पूरे दुनिया में भारत में किसी भी देश में वहाँ आपको सोना बहुत कम मिलेगा और भारत के मंदिरों में आपको सोना बिल्कुल मात्रा में मिलेगा उसका रीजन क्या है कि पुरोहित चाहता है कि वो पैसा उसके बेटे को मिले कम्युनिटी के लिए वो नहीं खर्च करना चाहता अब साफ़ साफ़ तो वो कह नह लेकिन सोना मंदिर में रहेगा और मंदिर उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर होगा उसकी ब्रुटी के बाद यानी वो सोना ऑटोमेटिकली उसके बेटे के आपने चला दिया तो इस तरह से जब मंदिर पुरोहित की प्रॉपर्टी बन गई और पुरोहित को शादी रहने की इजाजत मिली तो ये ट्रेंड शुरू हुआ कि मंदिर का पैसा मंदिर में ही रख आधे गरीब होती गई कि मंदिर में पैसा आता था लेकिन जाता नहीं था कम्युनिटी में वापस और नहीं उसका उपयोग हथियारों के ये होता था अक्सर बात कही जाती है कि गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूट किया तो मैं दो तरह से देखता हूँ कि सोमनाथ में कहा जाता उस समय जो सोना था वो कुछ एक लाख या दस लाख सोन तो क्या गजनी उसे लूट पाता नहीं लूट पाता? दो रिएज़न हैं। ये तो उसके धान में आने के संभावना कामा जाती है। दूसरा वो आता तो दस लाख सोना मुद्रा लेने के लिए उसे दस लाख लोगों से झगड़ना पड़ता, तो मार खाके वापस जाता। सारा सोना एक जगह इकट्ठा हो गया। और यदि वो दस लाख सोना मुद्र लेकिन मंदिर में जब सोना आने लगा और मंदिर में ही उसका होड़िंग होने लगा तो जो वेपन इंडस्ट्री पे जो खर्चा होना चाहिए सेना पे जो खर्चा होना चाहिए वो भी कम हो गया और उसकी वजह से सेनाएं और कम जरूरी है और सोना जब होड़िंग होता है सोना या चांदी तो जो सोसाइटी है उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी और सोसाइटी में करंसी खत्म हो गई, तो बेचने वाले के पास बेचने का सामान है, खरीदने वाले के पास खरीदने का सामान, खरीदने की जरूरत पर दोनों के पास मीडियम ऑफ एक्सचेज नहीं है, तो कॉमर्स कम हो जाएगा। तो होल्डिंग ऑफ गोल्ड, होल्डिंग ऑफ गोल्ड है वो हमेशा कॉमर्स को नुकसान पहुंचाता है, और � वो शादी कर सकता है लेकिन मस्जिद है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है मस्जिद है वो मुल्ले की प्रॉपर्टी नहीं है दो-चार मस्जिदों को अफवाह मानते हुए जैसे जमा मस्जिद मेरे काल से वहाँ के लोग मुल्ला उसकी प्रॉपर्टी है पर ऐसे दो-चार मस्जिदों को छोड़कर जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पे जो मस्जिद है वो マーセンスネックに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときにに行くときに行くときに行くときに行くとき और ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी बनेगा ऐसा कोई कानून नहीं है मुल्ला का बेटा मुल्ला बनेगा ऐसा भी कोई कानून नहीं है उसे देवबंदी उसको मद्रास में जाना पड़ेगा वहाँ से उसपे पूरा कोर्स करना पड़ेगा कोर्स में फेल हो गया तो वो मुल्ला नहीं हो सकता और इस तरह से मुल्ला है वो शादी कर सकता है पर उस यानी मसjid में मान लो करोड़ दो करोड़ पचास लाखों को दान आया तो वो किसी भी तरह से वो पैसा अपने बेटे के नाम पे transfer नहीं कर सकता जो कि हिंदू temple नहीं हो सकता कि सोना खरीद लिया सोना खरीद लिया यानी वो मंदिर में रहेगा करोड़ दो करोड़ और मूर्ति के बाद वो मंदिर पुराइट के बेटे के नाम पे transfer हो जाएगा और हो � तो इसलिए वो कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए कम्युनिटी एक्सपेंशन यानी जो जकात होता है जिसपे गरीबों को दवाइयाँ या खाना दिया जाता है या तो हजारों की ट्रेनिंग भी जाती है आ, अभी की बात मुझे इससे नहीं पता अभी भी है ये ट्रेंड पर जितने मदरेशा है सऊदी अरेबिया में 600 एडी शुरुआ की शुरुआत से लेक 600 BCE のパレード300 BCE のパレードは、カーのパードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレードは、マジンカーのパレ इसलिए वो community expansion, community strengthening और community、uh, sustaining आज़ी कि दरी बाद में तुम्हारी community छोड़के चलाना जाया इसलिए उसको ठाना किया या दबाई दी और रक्षा रक्षा यानि कि जो भी आसपास के लड़के युगों के उनको हथ्यार चलानी कि ट्रेडिंग तो इस तारी प्रवरुति मद थोड़ा बहुत एजुकेशन है उसके पास, भले एडवांस्ड एजुकेशन हो, और थोड़ा बहुत कि है अत्याचार कराने की ट्रेनिंग है, यानी वो सेना पति नहीं तो कम से कम सैनिक बन सकता है, जबकि जो लोअर पास को न रत्ती भर का मिलते वेपन एजुकेशन मिला, न रत्ती भर की और कोई शिक्षा मिली, वो गरीब ही रहेगा, अब � वो पादरी की प्रॉपर्टी है पर किस तरह से पादरी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दो तरह की है रिचार्निटी में ऑर्गेनाइजेशन, एक कैथोलिक। कैथोलिक में जो कैथोलिक चर्च है, वो एक पादरी नहीं है, एक ओप नहीं है। पूरी हाइरार्ची है ओप के नीचे कार्डिनल उसके नीचे बेशक उसके नीचे प्रिस्ट। तो उ सारी पादरियों की उसपे एक तरफ ही जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जॉइंट ओनरशिप है। दूसरा पादरी है वो शादी नहीं कर सकता और उसके लड़के नहीं हो सकते। फिर अफेयर वाफेयर हो वो अलग बात है पर कम से कम पादरी अपने बेटे को पादरी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है पादरी के बेटे को शादी करन फिर दूसरा कि पूरा पैसे का कारोबार से मतलब सत्ता उसके पास नहीं होती। फिर पोप के नीचे भी मशीनरी है, ऐसा नहीं है कि पोप मनफा, मन जो बनाए वो कर सकता है। पोप जो डिसीजन लेता है, उसके नीचे कार्डिनल्स की कमिटी होती है, वो कमिटी शुरू करे, उसके बाद ही नीचे के पुलिस उसका एनफोर्समेंट शुरू パーフェクのの人は、パーフェクトの人は、は、は、のは、ーートは、の人のは、は、パ Community expansion यानि Community expansion, Community sustaining और Community protection इसलिए, मिडियमल एज में 600 ये कुछ 800 एडी के बाद चर्च ने बड़े पैमाने पे हथ्यां रोगा एजिम्क्रेशन लेना शुरू किया जिहाद ही बज़ा से, क्योंकि इस समय जो आयव थे वो दो कॉइंट से यूरोप पे अटेक कर र その国を戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦争で戦 なので、とたちはパサタをパレパマネピロゴコア、キャラクティー、フレイングネメント、カナシュウキア。パレシータは、アレジャーで、チャーチン、パレパマネピ、エキューション、オン、ヘルプ、ギガリバーミキ、サブセブリ、チンタオキ、ギガリバーミキ、サブリ、チンタオキ、キャラピナトヘイ、パカナピナト、モズリ、キャピナト、スティエイヤ、スティエイヤ、サブセブリ、チンタオ、カチェカ、モズタウイヤ。 もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしめ、しももしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも तो दूसरी कम्युनिटी के गरीब लोग आएंगे कम से कम तुम्हारी कम्युनिटी के गरीब लोग छोड़ के नहीं जाएंगे हेल्थ और एजुकेशन भिजवाओ तो इस तरह से चर्च ने क्योंकि चर्च देख रहा था कि मैं पादरी देख रहे थे कि ये पैसा हम अपने पास तो रख नहीं सकते अपने रिश्तेदारों को दे नहीं सकते उन्होंने ダームは、ウスカーの administration。ダームにウスカは、ウスカーのことは、ウスカーのことは、ウスカーのことは、ウーのスカーのことは、ーは、ウのことは、ウスのこは、ウスカーのことは、ウスカことは、ウスカーのことは、とは、ウスカーのことは、ウスカーのことは、ウスカーのことは、ウは、のは、スは、ののは、のスー 私 d m i n i s t、nah uh, r ya、nah、an, ya, ye a、uh, no、t i o n of のことは、私の i とは、私のことは、私のことは、私のこ a は、私のこと a 私のことは、私のことは、私のことは、私のこ a は、私のことは、私のことは、私のかとは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、a のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私の o n は、私のこと i 私のことは、私のこと i n のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私 i ことは、私のことは、私のこと i 私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のこと、私のこと、私のことは、私の p とは、私のこと、 प्रोटेस्टेंट में पादरी है वो शादी कर सकता है सत्ता ना कर सकता है लेकिन प्रोटेस्टेंट में चर्च पादरी की संपत्ति नहीं कम्युनिटी प्रॉपर्टी कम्युनिटी प्रॉपर्टी किस तरह से कि उस कम्युनिटी के जो नामी लोग होते हैं व्यापारी हो उद्योगपति हो साइंटिस्ट हो वो ट्रस्टी होते हैं चर्च को उस ट्रस्ट की प्र ट्रस्ट केंटर में आता है, एक आदमी ट्रस्टी पूरी जिंदगी नहीं रह सकता, तीन साल, चार साल बाद उसका रोटेशन होता है, और ट्रस्टी का लड़का ट्रस्टी बनेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आम तौर पे उल्टा होता है, कि एक ट्रस्टी रिटार होता है, तो कुछ एक वर्षों तक उसके एक भी विशेषाधिकार में ट और इसमें भी आप अलग-अलग सम्राज्यों में देखो कि जैसे स्वामीनारायण सम्राज्य है, तो स्वामीनारायण सम्राज्य में जो पुरोहित हैं वो शादी नहीं कर सकते, उनकी संतान नहीं होती, तो उसका कम्युनिटी वर्क बहुत ज्यादा है। और जिन-जिन सम्राज्यों में पुरोहितों को विवाह करने की और संतान करने की चिंता देश की राजा के धर्म की किसी भी उसमें सबसे आहम्म मुद्दा होता है कि जो व्यक्ति अभी शासन में है उसके बाद नया आर्मी कौन सी प्रोसीजर से आएगा एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉइंटमेंट सक्सेसर सक्सेसर यानि कि लीडर है वो नया लीडर अपॉइंट करेगा कि अभी जो राजा है वो नया राजा अपॉइंट करे� अपने बेटे को या बदिया या भांजे को बनावा इसलिए फिर ये प्रणाली का डाल देते हैं चर्च कैथोलिक चर्च चला इसीलिए क्योंकि ये ओप है वो अपने बेटे को ओप नहीं बना सकता टुअर नहीं बना सकता उसका कोई बेटा ही नहीं होता उसको तो ये लीडर्स प्रिंसिपल को सस्टेन करने के लिए कि लीडर्स प्रिंसिपल या आजीवन वारा रहेगा, शादी नहीं करेगा, संतान नहीं रखेगा, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पक्षपात और परिवारवाद कम होगे उसकी वजह से। पर दूसरी बुराइयाँ आ जाती हैं कि जब कंडीशन रखोगे कि व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, तो उस कैटेगरी में अपर मिडिल क्लास के जहाँ लोग जाना कम कर देंगे क्योंकि वो तो अपर मिडिल क्लास के लोग उसमें जाएंगे नहीं जैसे जाएं। आप अधिकतर उसमें जिन जिन संगठनों में या जिन जिन धर्मों में ये प्रारंभिक डाल दी गई कि उनके जो ऑफिस बिहार है फिर पात्र हो या कोई भी वो शादी नहीं करेंगे तो उसमें अपर क्लास के और इवन अपर मिडिल क्लास के लोग कम जाते हैं तो दूसरी � फिर दूसरे तरह के उसमें प्रॉब्लम घुसने शुरू हो जाते हैं। पर फिर भी वो इंस्टीट्यूशन कंपेयर्ड तो दूसरे इंस्टीट्यूशन की जिसमें जो पुरोहित है वो शादी भी कर सकता है, संतान भी रख सकता है और साथ में वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी का मालिक भी होता है। तो मतलब मंदिर का या चर्च का मालिक भी जो परिवार बात की समस्या सारे हिंदू धर्म के राजाओं में आके उसकी झड़ी है कि धर्म है वो समाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है और धार्मिक संस्थाओं में जो मंदिर था वो पुरोहित की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा और इससे जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था राजा शाही मत वहाँ भी परिवारवाद आ गया और धर्म के अंदर भी परिवारवाद आ गया, जबकि क्रिश्चियनिटी में क्या था? क्रिश्चियन नेशन जितने भी थे ब्रिटेन ऑफ़ फ्रांस और यूरोप के देश, उसमें धर्म के अंदर परिवारवाद नहीं था, सिर्फ़ पॉलिटिक्स में परिवारवाद था कि सामान का लड़का सामान बनेगा, राजा का लड़ जो राजाओं में भी परिवारवाद इस सेंस में कम था कि ये नियम नहीं था कि राजा का लड़का राजा होगा। राजा के ब्रुटी के बाद उसके वारी से वो आपस में काटा पीटी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और जो उसमें विजयी होगा, वो राजा होगा। तो उसी वजह से एक एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ राजाओं में बना रहा कि कुछ, -कुछ क दिलबर दारू पी के पढ़े रहते थे, लेकिन वो पढ़ा लड़का था राजा का, इसलिए वो ही राजा बनता। उससे छोटा लड़का हो या कोई और आदमी हो, सेनापति का लड़का या मंत्री का लड़का, वो उससे ज़्यादा काबिल है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता। क्यों? हमने प्रोना लिखा है कि राजा का राजा कि राजा बेटा ही राजा बन よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よくれかるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく2かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かるので、よく分かで、よく分かで、よく分かるので、よく分かるので、よく分かかる オスキーはですね、アジとーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アリャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャーカトー、アジャト0アジャトー、アジャーカトーカトー、ア तो मैंने मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने हार के कारणों के बारे में बताया कि किस तरह से 50,000 एक लाख सैनिकों की एलेक्सेंडर की सेना यमुना तक आ गई अफगानिस्तान से यमुना तक का सारा एरिया ले लिया राजस्थान गुजरात पंजाब पाकिस्तान अफगानिस्तान तो उसकी वजह मैंने आपको बताया कि उन パッション、ラジャー、スポンジン、テープ、キャ 岡山の山の山の山の山の山の山の a の山の山の山の山 n 山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の कि नहीं अच्छे आदमी नहीं पचास आदमी को रैंडम बोला और दूसरे केस में दूसरे पचास आदमी को बोला इट वाज प्योरली अ मेटर ऑफ लॉक रैंडम वेरिएशन बोल सकते हैं पर जो भी हुआ ये इस रैंडम म्यूटेशन की वजह से रैंडम वेरिएशन की वजह से पश्चिम के सभ्यता हैं काफी शक्तिशाली हो गई और दूसरा कि और सेना पे खर्चा कम हो गया जैसे मैं बोलता हूँ कि जो सोना के मंदिर में जितना सोना था उतना सेना यदि सेना पे खर्च किया गया हो गया होता तो भारत की सेना गजनी को ईरान में जाके हरा देगी लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सोना सोने का मंदिर में केंद्रीय वोडिंग हो रहा था एक तरह से और राजा का लड़का, राजा राजा का लड़का ही र かわいい。